शो टॉक अष्टावक्र महागीता नंबर नाइंटी वन जनक वा प्रमाता प्रमा क्वा प्रमेय क्वच प्रमा क्व किंची न किंची सर्वद सर्वदा से मे क्वीक्षेप कव चैकाग्र्यम क्वीधा क्वूता क्वर्षा क्विषादा निष्क्रिय क्वैष व्य क्वसा परताम क्वच्वा दुख निर्मर्श्य सदा क्वा माया क्वच संसा क्व प्रीतिविती क्व क्वीवा क्वच तत्ब्रह्मा सर्वदा विमल से मे क्व प्रवृतिवृति व्व क्वचन कुटस्थ निर्विभागस्थ से मम सर्वद क्वदेश क्वस्त्र क्विष्या क्वचवा गु क्वस्ती पुषाथवा निप शिव से मे क्वास्ती क्वच्वाना क्वस्ती चेक क्वचावय बहुना कि किंची वही है मर्कजे काबा वही है राहे बुतखाना जहां दीवान ने दो मिलकर सनम की बात करते हैं अष्टवक्र और जनक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 इतने इतने ढंग से अष्टवक्र और जनक ने वही वही बात कही शायद एक बार चुको तो दूसरी बार हो जाए दूसरी बार चुको तो तीसरी बार हो जाए नई नई बातें नहीं कही नए नए ढंग से भला कही हो मौलिक बात एक थी कि किसी भांति द्वंद्व के पार हो जाओ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 बहरे को कैसे पता चलेगा कि दूसरे को सुनाई पड़ने लगा है यह तो सुनाई पड़े तो ही सुनाई पड़ेगा दिखाई पड़े तो ही दिखाई पड़ेगा यह तुम फिक्र कर, मत करो कि दूसरों को ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा तो तुम्हें भरोसा आ जाएगा भरोसा तो तुम्हें तभी आएगा जब तुम्हें उपलब्ध होगा इसलिए मैं तुमसे कहता हूं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 तुम्हारे भीतर यह बात खल रही है कि मुझे हुआ नहीं अगर ये पक्का हो जाए कि किसी को भी नहीं हुआ तो निश्चिंतता हो कि कोई हम अकेले नहीं खो रहे सभी खो रहे मुल्ला मुला नसरुद्दीन के घर में आग लग गई सारा पड़ोस जल गया मैं उससे पूछा कि नसरुद्दीन बड़ा बुरा हुआ उसने कहा कुछ खास बुरा नहीं हुआ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 मस्जिद दो कदम पर थी मैं तुमसे कहता हूं दो कदम पर भी नहीं है कह रहे हैं कि तुम्हारे भीतर है और कल पहुंचोगे ऐसा भी नहीं है घड़ी भर बाद पहुंचोगे ऐसा भी नहीं तत्क्षण इसी क्षण जैसे बिजली कौन जाए ऐसी क्रांति होती है आंख बंद करके तुम अगर भीतर देखो तो अभी पहुंच गए इसी क्षण पहुंच गए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 बड़ी अपूर्व सुगंध पैदा हुई उसी सुगंध के आज अंतिम सूत्र है पहला सूत्र क्वा प्रमाता प्रमाणं वा क्वा प्रमेयम क्वा चा प्रमाण क्वा किंचित क्वा किंचित सर्वदा विमलस्य में सर्वदा विमल रूप मुझको कहां प्रमाता है और कहा प्रमाण कहां प्रमेय है और कहां प्रमा है कहां किंचित है और कहां अकिंचित है प्रमाता का अर्थ होता है ज्ञाता प्रमाण का अर्थ होता है ज्ञान के साधन जिनसे ज्ञान उत्पन्न होता प्रमेय का अर्थ होता है जो जाना जाए ग् प्रमा का अर्थ होता है ज्ञान जनक कह रहे हैं कि अब ना तो मुझे कुछ ज्ञान जैसा है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 उसने का भाव क्या आपने सुना नहीं मैंने क्या पूछा मैंने पूछा कि सत्य को पाने का कोई मार्ग बता दें फिर भी रिंछाई चुप रहा सम्राट ने अपने वजीर से कहा कि सज्जन सुनते हैं कि नहीं कान वगैरह इत्यादि खराब तो नहीं वजीर ने कहा कि नहीं कोई कान खराब नहीं वो बराबर सुन रहे हैं वो उत्तर भी दे रहे हैं सम्राट ने कहा यह कैसा उत्तर हुआ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 मैं उनसे दादा कहता मैंने कहा दादा ईश्वर है उनका है मैं उनका सच बोल रहे हैं वो थोड़े घबरा ईमानदार आदमी थे छोटे बच्चे को भी धोखा नहीं दे सके उन्होंने कहा तो फिर मैं जरा सोचूंगा मैंने कहा सोचना क्या है या तो आपको पता है या आपको पता नहीं है इसमें सोचना क्या है पता हो तो कहने की पता है मैं मान लूंगा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 क्योंकि उनकी सारी प्रतिष्ठा इस पे थी गांव भर उनको मानता आदर देता कि वो ज्ञानी किसी और से मत कहना मैंने कहा ये किस प्रकार का सच हुआ अगर आपको पता नहीं तो कहते हैं। कम से कम सच की तो ही पीछे चलें, सच के पीछे चलने वाला सत कभी परमात्मा तक तो पहुंच जाए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 सर्वदा रहित मुझको कहीं न विक्षेप है और कहीं न एकाग्रता है कहा बोध है और कहा मूढ़ता है कहा हर्ष और कहा विषाद क्वा विक्षेपा क्वा चैकाग्रियम क्वा निर्बोधा क्वा मूढ़ता क्वा हर्षा क्वा विषादो व सर्वदा निष्क्रिय में मैं सदा क्रिया रहित हूं मुझ क्रिया रहित में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 अज्ञानी होना और ज्ञानी होना एक साथ चलते हैं इसलिए जहां सुकरात ने कहा है कि मैं अज्ञानी हूं वहां जनक का वचन एक कदम और ऊपर जाता पहले सुकरात मानता था मैं ज्ञानी हूं फिर उसने माना कि मैं अज्ञानी हूं यह पहले से तो ऊपर गई बात लेकिन जनक एक कदम और ऊपर जाते हैं वो कहते हैं मैं अज्ञानी हूं यह भी कैसे कहूं जानने को कुछ नहीं बचा तो ना जानने को भी कुछ नहीं बचा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 किसी भी कोटि में उसे रखने का उपाय नहीं है सर्वदा निर्विचार रूप मुझको कहा यह व्यवहार है और कहा वह परमार्थता है अथवा कहा सुख है कहा दुख है क्वाच व्यवहारो व क्वाचा सा परमार्थता क्वा सुखम क्वाचा दुखम निर्विमर्श में सदा मुझ निर्विचार रूप में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 तो हाथी भी असत्य इतने रोक चिल्ला क्यों रहा है वो कहने लगा मुझे बचाओ फिर पीछे बात करेंगे पहले तो इस हाथी से बचाओ हाथी ने उसे अपनी सूढ़ में लपेट लिया मुश्किलों से छुड़ाया गया वो कपरा है रो रहा है छुड़ा के जब उसे लाया गया और सम्राट ने कहा अब बोलो उसने कहा महाराज मेरा रोना मेरा चिल्लाना सब असत्य माया मात्र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 सर्वदा विमल रूप मुझको कहा माया है और कहा संसार है कहा प्रीति है कहा विरति है कहा जीव है कहा ब्रह्म है सुनते हैं यह पूर्व घोषणा कि ना आत्मा ना ब्रह्म कहा जीव कहा ब्रह्म क्वा माया क्वाचा संसारा क्वा प्रीतिर विरति क्वा जीवा क्वाचा तद ब्रह्म सर्वदा विमल में मुझ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 क्योंकि बलिहारी शब्द पर ध्यान दो वो ये कह रहे हैं अब तो कैसे गोविंद के पैर छूं अब तो तुम्हारे पैर छूंगा क्योंकि बलिहारी गुरु आपने गोविंद बताए तुमने गोविंद की तरफ इशारा कर दिया इसलिए धन्यवाद तुम ही को देना होगा तुमने गोविंद की तरफ हाथ उठा दिया इसलिए धन्यवाद तुम्ही को देना होगा तुमने गोविंद तक पहुंचा दिया इसलिए धन्यवाद तुम्ही को देना होगा मेरी दृष्टि में कबीर ने गोविंद के पैर छूए इसलिए गोविंद के पैर छुए कि गोविंद ने गुरु को बता दिया बलिहारी इस सूत्र के साथ आज तुम यह भी समझ लो कि जनक निषेध करने चल रहे हैं। सारी चीजें निषिद्ध होती जा रही परम अद्वैत की घोषणा हो रही जहां एक और एक और बिल्कुल एक बचेगा एक रास्ता बचेगी वहां इसके पहले कि वो गुरु शिष्य का निषेध करें वो आत्मा और परमात्मा का निषेध कर देते साधारणता तर्कयुक्त यह होता कि पहले गुरु शिष्य का निषेध हो अंतिम घड़ी में परमात्मा और आत्मा का निषेध हो नहीं जनक पहले कहते हैं क्वा जीवा क्वाचा तदब्रह्म सर्वदा विमलस्य में मुझ निर्मल हो गए में मुझ शुद्ध शांत हो गए में मुझ शून्य हो गए में न कोई आत्मा है न कोई परमात्मा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 अहंकार तो कहता है शिष्य बनने की जरूरत क्या असल में अहंकार तो गुरु बनना चाहता है शिष्य बनना ही नहीं चाहता अगर शिष्य भी बनता है तो इसी आसान में बनता है कि चलो शायद यही रास्ता है गुरु बनने का फिर जल्दी होती कि किस तरह ये ये बात खत्म हो जाए क्योंकि ये पीड़ा देती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 कहां प्रीति कहां वीरथ अपना कुछ है ही नहीं किसको अपना कहें किसको पराया कहें किसको पकड़े किससे छोड़े किसका भोग करें किसका त्याग करें अपने से अतिरिक्त यहां कुछ है ही नहीं ना घर मेरा ना घर तेरा दुनिया तो सब रैन बसेरा कभी एक सी दशा न रहती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 स्वस्थस्म सर्वदा मैं सदा स्वयं में स्थित कूटस्थ मैं सदा निर्विभागश कोई विभाजन में नहीं कोई खंड में नहीं न प्रवृत्ति है कोई न कोई निवृत्ति है न किसी से लगाव न दुराव गए सब द्वंद के जाल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 तुम चोरी भी छोड़ो तुम दान भी छोड़ो तुम करता होना छोड़ो न तुम पापी बनो ना पुण्यात्मा तुम करता ना रहो तुम साक्षी हो जाओ अब तुम समझना अगर कोई पापी पुण्यात्मा बनना चाहे तो बड़ी कठिनाई है पहले तो पाप इतनी आसानी से छूटता नहीं इतनी आसानी से कोई आदत नहीं जाती जन्मो जन्म में बनाई है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 बैठे रहते थोड़ी थोड़ी देर में नाश मैंने उनसे कहा कि पाप इत्यादि की तो छोड़ो पहले तुम ये नाश तो छोड़ो उन्होंने कहा ये ना छूटेगी ये बहुत मुश्किल है इसके बिना तुम्हें जी नहीं सकता मैंने कहा मैं जी रहा हूं सारी दुनिया जी रही इसके बिना तुम नाश के बिना ना जी सकोगे बिल्कुल नहीं जी सकता इससे तो मुझे ताकत बनी रहती नहीं तो सब ढीला ढीला हो जाता सब सुस्त हो जाता लेली डट के नास आ अच्छी छींक ताजे हो गए तो जीवन में ताजगी मालूम पड़ती ये नहीं छूटेगा ये तो बात ही मत तो उठाना मैंने कहा कि अगर ये नहीं छूटना तो क्या छूटना है आतते नहीं छूटती साधारण तो जन्मों जन्मों की आते कैसे छूटेंगी पाप नहीं छूट सकता और अगर कोई पापी किसी तरह पाप को छोड़ने का उपाय भी करे तो पाप पीछे के दरवाजों से प्रवेश कर जाता है ऐसा भी हो सकता है कि तुम चलो दान करें पुण्य करें मगर तुम पुण्य करोगे कहां से तुम और चोरी करने लगोगे। देखते नहीं रोज जो दान देते हैं वो दान देते ही तब है जब वो दस हजार देते हैं अगर वो दस लाख का इंतजाम कर लेते हैं, तब दस हजार देते देते ही तब हैं जब निकालने का इंजाम हो जाता है।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 दोनों को दान देगा जो आ जाए मेरे एक मित्र है ज्योतिषी है ज्योतिष उनका चलता करता नहीं आदमी भले हैं और झूठ भी नहीं बोल पाते इसलिए ज्योतिष तो धंधे झूठ का है उसमें अगर सच इत्यादि बोले तो वो चलेगा ही नहीं वो तो झूठ का ही मामला है वो तो सारी बात काम ही पूरा बेईमानी का है तुम मुझसे कहने लगे कि क्या करूं कुछ सर्टिफिकेट भी नहीं मेरे पास किस तो मैंने कहा तुम एक काम करो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था मैंने कहा तुम चले जाओ और दो आदमी खड़े तुम दोनों को जाके कहा कि आपकी जीत बिल्कुल निश्चित लिख के दे सकता हूं तुम लिख के दे आना उन्होंने कहा फिर पीछे फंसेगे तुम फिक्र छोड़ो एक ही जीतेगा दोनों तो जीतने वाले नहीं जो हारा उसकी तुम फिक्र ही छोड़ देना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 वो दोनों को दान दे देंगे जो भी आएगा कल ताकत में दस हजार दिया तो दस लाख निकाल लेंगे लाइसेंसें और हजार रुपए। चोर अगर दे तो भी चोरी का इंजाम पहरे कर लेता है अहंकारी अगर विनम्र भी बने तो विनम्रता में भी अहंकार को ही पोषित कर लेता है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 कहाँ निर्वत्ति है कहाँ मुक्ति है कहाँ बंध है उपाधि उपाधिहित शिवरूप मुझको कहाँ उपदेश है अथवा कहाँ शास्त्र है कहाँ शिष्य है और कहाँ गुरु है और कहाँ पुरुषार्थ है ये शिखर के बिल्कुल करीब आने लगे क्वा उपदेशा क्वा शास्त्र क्वा शिष्या क्वाचा व गुरु क्वा चास्ती पुरुषार्थो व निरुपाधे शिवस्व में मैं निरुपाधि में ठहर गया न ऐसा हूं न वैसा हूं मैं नेती -नेती में पहुंच गया न ना साधु ना साधु न ना अपी न ना आत्मा ना बुरा ना भला ना आत्मा ना ब्रह्म मैं ऐसी उपाधि रहित दशा में आ गया हूं अब यहां मेरे ऊपर कोई भी वक्तव्य लागू नहीं होता उपाधि रहित शिव रूप मुझको कहा उपदेश अब किससे तो मैं उपदेश लूं और किसको मैं उपदेश दूं? उपदेश में तो स्वीकार कर ली गई बात कि दो होने चाहिए गुरु शिष्य तभी तो बन सकते हैं ना जब दो हो। कोई कहे कोई सुने कोई दे कोई ले जनक कहते हैं अब कैसा उपदेश ना तो मैं ले सकता उपदेश क्योंकि दूसरा कोई है नहीं जिससे ले लूं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 फिर कहां शिष्य से से कहां गुरु जब उपदेश ही नहीं हो सकता तो कौन होगा गुरु और कौन होगा शिष्य और कहां पुरुषार्थ फिर न कुछ पाने को बचा तो पुरुषार्थ का भी कोई सवाल नहीं समझो जनक बोल तो रहे ये वचन तो बोल ही रहे अष्टावक्र ने इतना लंबा उपदेश भी दिया है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 दिया जलता है तो प्रकाश झरता है जैसे ऐसे बुद्ध तुमसे रोशनी झरती सुगंध झरती मगर उपदेश देने की आकांक्षा नहीं इसलिए बुद्ध ने 40 साल बोलने के बाद कहा है कि मैं कभी भी नहीं बोला मैं बोला ही नहीं कठिन हो जाती बात क्योंकि बुद्ध के वचन इतने हैं सैकड़ों शास्त्र निर्मित हुए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 ऐसे ही बुद्ध से वचन उड़े। ठीक वही जनक कह रहे हैं कहां उपदेश कहां शास्त्र कहां से कहां गुरु कैसा पुरुषार्थ और अंतिम सूत्र क्वाचास्ती क्वाचावा नास्ती क्वास्ति चैकम क्वाचा द्वयम बहुनात्र किमुक्तेन किंचित न उत्ष्ठते मम कहा अस्ति है कहा नास्ति है अथवा कहा एक है और कहा दो है इसमें बहुत कहने से क्या प्रयोजन मुझको तो कुछ भी नहीं प्रकाश करता है यह आखिरी बात गुरु शिष्य के गिर जाने के बाद कुछ बचा नहीं गिरने को सिर्फ एक छोटा सा वक्तव्य बहुनात्र के मुक्ते अब क्या कहूं अब कहने को कुछ भी नहीं है न तो कुछ है और ना कुछ नहीं है ना आस्तिकता का कोई अर्थ है ना नास्तिकता का ना अस्ति का कोई अर्थ है ना नास्ति का क्वाचास्ति क्वाचावा नास्ति क्वास्ति चैकम क्वाचा द्वयम अब तक कहा कि एक है एक है अद्वयम है अद्वैत है अब कहा कि अब एक भी कहना व्यर्थ और दो भी कहना व्यर्थ गई सब वो बातें गया सब वो गणित और अब कुछ कहने जैसा नहीं है किंचित न उत्ष्ठते मम यह वचन बड़ा अद्भुत है इसका अर्थ होता है कुछ भी नहीं उठता मुझ में किंचित न उत्ष्ठते मम कोई लहर नहीं उठती कोई तरंग नहीं उठती सब शून्य हुआ या सब पूर्ण हुआ अधूरे में उठाव है पूरे में कैसा उठाओ अधूरे में गति है पूरे में कैसी गति आधी गागर आवाज करती गागर आग, आवाज करती पूरी भरी गागर आवाज नहीं करती या पूरी खाली गागर आवाज नहीं करती जहां पूर्णता है वहां आवाज नहीं वहां सुन्य है वहां सुनने का परम संगीत है जहां अधूरापन है वहां आवाज किंचित न उत्ष्ठते मम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 वे विस्तारपूर्ण उत्तर चाहते थे और उनकी समझ में ना आता था कि ये परम संत बुद्धत्व को उपलब्ध होकर भी उनके सीधे सादे प्रश्नों का उत्तर सीधे सीधे क्यों नहीं देता ये भी क्या बात है कि रेत पर डंडे से उलटवांसियां लिखना हम पूछते हैं सीधा सीधा समझा दो वे चाहते थे कि जैसे और महात्मा जब तप यज्ञ याग्न मंत्र तंत्र विधि विधान देते थे वह भी दे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 लेकिन एकदम ऐसा हुआ एक युवक आया और बजाय इसके कि वो कुछ पूछे उसने बूढ़े के हाथ से डंडा छीन लिया उसकी आंखों में कुतूहल भी नहीं था उसके चेहरे पे जिज्ञासा भी नहीं थी उसके सिर पे पांडित्य का बोझ भी नहीं था वो बड़ा बोला भाला युवक था बड़ा शांत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 क्या तुम अंधेरे में खोए हो यह पहला मौका था कि संत ने इतनी बात लिखी भीड़ इकट्ठी हो गई गांव भर में खबर पहुंच गई कि कोई आदमी आया है जिसने सोए संत को जगा लिया मालूम होता उसने कुछ लिखा है जैसा कभी नहीं लिखा था उसने लिखा है कैसा अंधेरा अंधेरा है कहां क्या तुम अंधेरे में खोए हो वह युवक थोड़ा ठिटका और उसने फिर लिखा क्या खोजाना वस्तुता खोजाना है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 यह उत्तर पढ़ के भीड़ में हंसी का फवारा फूट पड़ा और संत ने जो लिखा था उसे तत्क्षण पहुंच डाला और पुनः लिखा कौन सी इच्छा तुम्हें यहां ले आई है युवक डंडा सतत हाथ बदलता रहा युवक ने लिखा इच्छा इच्छाएं नहीं मेरी कोई इच्छा शेष नहीं ऐसा सुनते ही संत उठ के खड़ा हो गया दायां पैर उठा के भूमि पर तीन बार थाप दी फिर आंखें बंद करके सांस को रोक के मूर्तिवत खड़ा हो गया सन्नाटा छा गया भीड़ भी मूर्तिवत हो गई युवक भी कुछ समझा नहीं इस पर युवक भूल गया तो उसने मौन का व्रत लिया और बोल उठा यह आपने क्या किया और क्यों किया संत हंसा और उसने पुनः रेत पर लेखा कुतूहल इच्छा का ही एक रूप इस पर युवक चीख उठा मैंने सुना है कि एक ऐसा महामंत्र है जिसके उच्चार मात्र से व्यक्ति विश्व के साथ एक हो जाता है ब्रह्म के साथ एक हो जाता है मैं उसी मंत्र की खोज में आया हूं ज्यादा मुझे कहना नहीं और मुझे पता है कि वह मंत्र आपके पास है मैं देख रहा हूं उसकी ध्वनि मुझे सुनाई पड़ रही संत ने शीघ्रता से लिखा तत्व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 दिन बीते वह युवक अपूर्व आनंद में डूबा रहा तो डूबा ही रहा और तब तीसरे दिन बूढ़े संत ने न मालूम किस अनगर्चनीय क्षण में भूल गया कि मौन का व्रत लिया है मौन टूट गया बूढ़े संत का और उसने कहा सो अंततः तुम घर वापस आ ही गए सो अंततः तुम घर वापस आ ही गए